महाभारत द्रोण पर्व अष्टाशीति कौरव कौरवसेना के लिए अपन दुर्मर्षण का अर्जुन से लड़ने का उत्साह तथा अर्जुन का रणभूमि में प्रवेश एवं शखनाद संजय ततो उवाच तथो सुभेरी समुत्त्कृष्टेशु मृदंग अनेकाना संह्रादे वादिरा चरे बदमा पिते सुखेशु सन्नादे रोम हर्षे अभी शनक रौद्रे मुहूर्ते संाते सभ्यसाची ब्रदृश्यत संजय कहते हैं आर्य जब इस प्रकार कौरव सेनाओं की व्यूह रचना हो गई युद्ध के लिए उत्सुक सैनिक को करने लगे नगाड़े पीटे जाने लगे मृदंग बजने लगे सैनिकों की गर्जना के साथ साथ रणवाद्यों की, की तुमल ध्वनि फैलने लगी शंख फूके जाने लगे रोमांचकारी शब्द गूंजने लगा और युद्ध के इच्छुक भरतवंशी वीर जब कवच धारण करके धीरे धीरे प्रहार के लिए उद्यत होने लगे उस समय उग्र मुहूर्त आने पर युद्ध भूमि में सभ्यसाचे अर्जुन दिखाई दिए बलान आम च पुरस्ता सभ्य बहुलानी सहसरा प्राक्रीडंस्त भारत भारत वहां सभ्य साची अर्जुन के सम्मुख आकाश में कई हजार कौवें और वायस क्रीड़ा करते हुए उड़ रहे थे मृगा सन्नादा शिवास्व दर्शना दक्षिण प्रयाताक प्राणदस्तथा तथा और जब हम लोग आगे बढ़ने लगे तब भयंकर शब्द करने वाले पशु और अशुभ दर्शन वाले श्यार हमारे दाहिने आकर कोलाहल करने लगे लोक अक्षय महाराजा याद साध सा हीष्ट्र नाम शिवा पार्थस्य संयुग ए महाराज उस लोकसंहारकारी युद्ध में जैसे तैसे अपस्कुन प्रकट होने लगे जो आपके पुत्रों के लिए अमंगलकारी और अर्जुन के लिए मंगलकारी थे संघाता ज्वलंत्य पेतुरु का सहस्र छ महे कृष्णा भय घोरे समुते महान भय उपस्थित होने के कारण आकाश से भयंकर गर्जना के साथ सहस्रो जलती हुई उल्काएं गिरने लगी और सारी पृथ्वी कांपने लगी विश्वग्वाता सन्निर्घाता रुक्षा सर कर वर्षिना वह ये संग्राम समुपस्थिते अर्जुन के आने और संग्राम का अवसर उपस्थित होने पर रेत की वर्षा करने वाली विकट गर्जन तरजन के साथ रूखी एवं चौबाई हवा चलने लगी नाकुलतानेको धृष्टुमच पार्षत पांडवा नाम अनेकानी प्रागत्यूहतुस्त उस समय नकुल पुत्र शतानी और द्रुप कुमार धिष्टुम्न इन दोनों बुद्धिमान वीरों ने पांडव सैनिकों को व्यूह का निर्माण किया तथोरथ सहस्रेद्वीरधान शतरच त्रिवीर स्वहस्त्र पदातीरां शतः शतः अध्य मात्रे धनुषा सहस्त्रे अग्रतः सर्वसैन सेवा दूर्मर्षण ब्रवीत तदनंतर एक हजार रथी सौ हाथी सवार तीन हजार घुड़सवार और दस हजार पैदल सैनिकों के साथ आकर अर्जुन से डेढ़ हजार धनुष की दूरी पर स्थित हो समस्त कौरव सैनिकों के आगे होकर आपके पुत्र दुर्मर्षण ने इस प्रकार कहा अद्य गांधी बधन वनम तपन श्यामी वे व मकराल जिस प्रकार तटभूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोकती है उसी प्रकार आज मैं युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले शत्रु संतापी गांडीवधारी अर्जुन को रोक दूंगा अद्य पश्यंत संग्राम धनंजय ममर्षण वे सप्तम में दुर्धर आज सब लोग देखें जैसे पत्थर दूसरे पत्थर समूह से टकरा कर रह जाता है उसी प्रकार अमरशशील दुर्धर्ष अर्जुन युद्धस्थल में मुझसे भीड़ अवरुद्ध हो जाएंगे क्षुद्ध्याताम संग्राम की इच्छा रखते वाले रथियो आप लोग चुपचाप खड़े रहें मैं कौरवकुल के यश और मान की वृद्धि करता हुआ आज इन संगठित होकर आए हुए शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा एवं महाराजा महात्मा स महामति महेश्वासो व्यवस्थित राजन महाराज ऐसा कहता हुआ वह महामनुषी महाबुद्धिमान एवं महाधनुर दुर्मर्शन बड़े बड़े धनुर्धरों से घिरकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया तक इव क्रुद्ध सभ्र इव पासवंडीरिवाशयो मृत्यु काल नोदीता शूलपाड़ीवा्यो वरुण पास वी युगावार्चिस्मा प्रधक्ष वयी पुनः प्रजा क्रोधाशलोदूवाच कवचातक जयोजेताशित सत्य पं पारय्रतम अमुक्तवच खड़गे जांबूनद किटभ्रेन्न सुब्रमाबरधर स्वंगद स्वंगदशारुकुंडल रथ प्रवरमास्था नरो नारायणाग विधुन्वन गांव शखे बभ सूर्योदि तत्पात क्रोध में भरे हुए यमराज बद्रधारी इंद्र दंडधधारी असह्य अंतक काल प्रेरक मृत्यु किसी से भी क्षुब्ध न होने वाले त्रिशूलधारी रुद्र पाशधारी वरुण तथा पुनः समस्त प्रजा को दग्ध करने के लिए उठे हुए ज्वालाओं से युक्त प्रलयकालीन अग्निदेव के समान दुर्धर्ष वीर अर्जुन युद्ध स्थल में अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो गांधी धनुष की तंकार करते हुए नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे वे क्रोध अमर्ष और बल से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे थे उन्होंने ही पूर्वकाल में निवात कवच नामक दानवों का संहार किया था वे जय नाम के अनुसार ही विजयी होते थे सत्य में स्थित होकर अपने महान व्रत को पूर्ण करने के लिए उद्यत हो उद्यत थे उन्होंने कवच बांध रखे थे मस्तक पर ने स्वर्ण का बना हुआ कीरीट धारण किया था उनके कमर में तलवार लटक रही थी वे नरस्वरूप अर्जुन नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण करते हुए सुंदर अंगदों बाजूबंद और मनोहर कुंडलों से सुशोभित हो रहे थे उन्होंने श्वेत माला और श्वेत वस्त्र पहन रखे थे सो संजन कश्य महतप शंखम दवार प्रतापवाड़ प्रतापी अर्जुन ने अपने सामने खड़ी हुई विशाल शत्रु सेना के सम्मुख जितने दूर से बाण मारा जा सका सके उतने ही दूरी पर अपने रथ को खड़ा करके शंख बजाया अथ कृष्णप्य संभ्रांत पार्थेन स मारिश प्राध्याम प्राद्मापण्यम शंख प्रवर ओजा आर्य तब श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ शंख पाचजन्य को बलपूर्वक बजाया तय शंख प्रणादा पते आसन सं कंपितागत चेतसः प्रजानाथ उन दोनों के संखनाथ से आपकी सेना के समस्त योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो गए सब लोग कापते हुए अचेत से हो गए यथात्र भूता तथा शंख प्रणा सुनिक जैसे वज्र की गड़गड़ाहट से सारे प्राणी थर्रा उठते हैं उसी प्रकार उन दोनों वीरों की शंख ध्वनि से आपके समस्त सैनिक संत्रस्त हो उठे प्रश्रुश्रोह सकत्र वाह संवाहनम सर्व आ विघ्न अभुव बल सेना के सभी वाहन भय के मारे मन मूत्र करने लगे इस प्रकार सवारियों सहित सारी सेना उद्विग्न हो गई चित राजन शब्देन गयी संज्ञा के चिद के चिंद राज आदरणीय महाराज अपनी सेना के सब मनुष्य व शंखना सुनकर शिथिल हो गए नरेश्वर कितने ही तो मूर्छित हो गए और कितने ही भय से थर्रा उठे ततः कपिल महाना सूत ध्वजय अकरोध्यादिता सैनिक तत्पश्चात अर्जुन की ध्वजा में निवास करने वाले भूतगणों के साथ वहां बैठे हुए हनुमान जी ने मुंह बाकर आपके सैनिकों को भयभीत करते हुए बड़े जोर से गर्जना की तथा शंखास् भैर्यश मृदंगाचानक स पुनरेवाभ्यंत तब सैन्य प्रहर्षण तब आपकी सेना में भी पुनः मृदंग और ढोल के साथ संक तथा नगाड़े बज उठे जो आपके सैनिकों के हर्ष और उत्साह को बढ़ाने वाले थे नानावादित संग्रादय छेड़िता स्फोटिता कुल सिंहनाद शब्दे सधूत महारथस्तम शब्द भीरूणर्धने अतीव श्रेष्ठोदासह अब्रवृत्क नाना प्रकार के रणवाद्यों की धनी से गर्जन तर्जन करने से ताल ठोकने से सिंहनाश से और महारथियों के ललकारने से जो शब्द होते थे वे सब मिलकर भयंकर हो उठे और भेरू पुरुषों के हृदय में भय उत्पन्न करने लगे उस समय अत्यंत हर्ष में भरे हुए इन्द्रपुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा इतिश्री महाभारते द्रोण पर्वणि जयद्रथवध पर्वणि अर्जुन रण प्रवेश अष्टीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में अर्जुन का रणभूमि में प्रवेश विषयक अठासीवा अध्याय पूरा हुआ